और पूर्ण पूर्णमादिष्य होंगे कैसे है है ऐसा नहीं तब तक है परमात्मा परमात्मा आकाशा है न आन पूर्वक का तो क्या हो जाएगा आकाशके आ मतलब क्या होगा आम आम उपर गया क्या प्रकाश का मतलब अच्छी प्रकार से जो प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं प्रकाशित होता है थोड़ा सुशोभित तो होता है अच्छी प्रकार से जो प्रकाशित होता है सुशोभित होता है उसे आकाश देते है वो आकाश का क्या हो जाएगा परमात्मा और तो आकाश का यहाँ भी नहीं लिया गया है कौन सा ठीक है ना और लिख सकते हैं आन समता जो प्रकाशित करता है ऐसा भी कह सकते हैं ठीक आन समाट का प्रकाशियती प्रकाशियतीश परमात्मा यहाँ क्या हो गया प्रकाशित करता है पहले प्रकाशित होता है और यहाँ पर क्या है प्रकाशित करता है।, है करता है आकाश हो गया विष्णु शास्त्र नाम में आकाश पर गया ऐसे नहीं आया है नहीं देखो परमात्मा प्रकाश करता होगा उसको याद रहेगा निश्चित क्या आगाँ? आगाँ था जो लिखा था आपने सरवाणी सरवाणु भूतानी समुपा समुत्पर्द इस वाक्य में प्रसिद्ध वचन निर्देश है ये वाक्य है क्या है तो वैसा प्रसिद्धवत निर्देश यहाँ है जगत कारण यहाँ तो नहीं प्रसिद्ध शासक लिया जाए प्रसिद्ध नियामक लिया जाए क्योंकि क्षमता होगी ना दृष्टान्त क्षम नहीं रहा यदि ऐसा कहना चाहे पूर्व पक्षी यद्यूर्व पक्षी का अंत है नीसाबास्तम सर्वम में प्रसिद्ध वेष का अभाव होने से आकाश आदि ही आकाश आदि के बोधक तो वाक्य से विषमता है आकाश आदि वाक्य करते आकाश आदि के संबंध रखने वाला वाक्य आकाश आदि करने वाला वाक्य लग जाएगा जितनी अपेक्षा है उतनी हम आपको बताई देते हैं मीमांसा का दिन बहुत तो अनिवार्य होता है जितने ब्रह्म ब्रह्म सूत्र के अधिकरण है ना इनको समझने के लिए पर्याप्त उपयोग होता है पूर्व मीमांसा का मीमांसा अनिवार्य है और बात बताते जाएंगे जितने जहाँ अपेक्षित है दूसरे तरफ अब देखो यहाँ पर कदाचन ऐसा पाठ तो है ना वहाँ अशुभ प्रिंटिंग रहते हैं इंद्र है ना इंद्र सम्बुद्धि का रूप है कराचन और न स्त्री रसी कि कभी हिंसक नहीं होते हो स्त्री ही, ही करते हिंसका, हे तुम कभी हिंसक नहीं होते हो बल्कि से सची करके प्रसन्न होती हो हविश प्रदान करने वाले से प्रसन्न हो हो मंत्र है इस मंत्र में देखो न इंद्र इंद्र आया है ना इस मंत्र में स्थित इंद्र शब्द इंद्र शब्द की इंद्र शब्द ध्यान देना ईद ऐश्वर्य धातु से बनता है ईद ऐश्वर्य धातु से क्या बनता है इंद्र शब्द तो इंद्र का अर्थ क्या होता है यदि योग अर्थ लेंगे ना योग शक्ति से अर्थ लेंगे तो उसका तोगा हो होगा ऐश्वर्य क्या होगा तो सभी ईश्वर वाले को इंद्र कहा जाएगा और सबसे अधिक ईश्वर्य वाले कौन है परम परमात्मा है नारायण ईश्वर है वो सर्वाधिक ऐश्वर्य वाले है ठीक है अब लेकिन इंद्र शब्द लिया किसको जाता है स्वर्ग की अधिपति देवता को देवराजेंद्र को है ना स्वर्ग के अधिपति देवता को दिया जाता है क्यों उसकी रूढ़ी कहाँ पर है उसकी रूढ़ी तो इंद्र शब्द की इंद्र देवता है ना तो लगाइए इस मंत्र में स्थित इंद्र शब्द इंद्र शब्द का रूढ़ी से इंद्र बोधगत होने से इस मंत्र में स्थित क्या है इंद्र शब्दी द्वारा से मंत्र में क्या स्थित है और शब्द किसका बोधक है इंद्र का बोधक है कैसे है तो को लगाने में ध्यान देना चाहिए है ना इस मंत्र में स्थित इंद्र शब्द का रूढ़ी से इंद्र बो, के बोध कर इंद्र का बोध इंद्रबोध कौन शब्द है इंद्र शब्द है कैसे हाँ इंद्र शब्द का रूढ़ी से इंद्र बोधक के कारण इंद्रोपस्थापना अंग यह मंत्र इंद्र के उपस्थापन का अंग है या मंत्र किसका है इंद्र के उपस्थापन का अंग है मतलब इंद्र के स्तुति का अंग है इंद्र उपस्थापना अंग होगा मंत्र का ध्यान रखना है ना यह मंत्र इंद्र के उपस्थापन का अंग है जो रू ली गयी ना इसी पूर्व पक्षम ऐसा पूर्व पक्ष किया गया मीमांसा में तो एक देखना वेदवा किया गार्भत्यम गर्भत्यम उपित सके इंद्री ऋषा के द्वारा गार्भत्य अग्नि का उपस्थान करता है के द्वारा गणपत करने का गृहस्थ के घर में जो अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है उसे क्या कहते हैं? गणपत अभी तो माँ को आ गया ना क्या माचीद। माचीद। तो उससे वो लोग रखते नहीं है पहले तो हमें इसका अग्नि रखना पड़ता था खंडा जनते गुमरग बनाते हैं तो उसी अग्नि को जब का उसी को ढके रहते थे राख ऐसी अगले दिन फिर उसी में खंडा लगा दिया लकड़ी लगा दिया और जो मान लो किसी के घर में अग्नि खत्म हो गई तो पड़ोसी अपनी मांग करके तो ले आते ले हैं। थे चूल्हा जलाने के थे पहले ऐसा होता था अब तो ऐसा कोई नहीं करता है नो अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी उसे क्या कहते हैं उसी से ले करके जाता था जो घूम के लिए निकालेंगे तो उसको आहुनी उसको कह देते थे है ना नियम से रखनी पड़ती थी प्रक्रिया तो द्वारा लगने का उपस्थापन करता करता है, करता है, ये है, है, तो है ये तो ना? सब तो जो श्रुति कही गई थे तो नीमांसा से मालूम होगा तो इसी श्रुत्या उपस्थापना अंग गार्हपत्य अग्नि के उपस्थापन के अनुरूप से या के उपस्थापन का अंग कौन हो गया है कौन नहीं, नहीं हाँ कौन सा मंत्र हुआ नहीं वही कराची से कदाचन या मंत्र कार्पर कदमी के उपस्थापन का अंग हुआ तो किस श्रुति के द्वारा बोलो किस के द्वारा बात है ना हाँ गार्थ उपस्थापन गार्थ तग्नि के उपस्थापन का अंग कौन हुआ मंत्र कौन सा मंत्र कदाचन चरित्रक्ष और कैसे किसके द्वारा हुआ दे इस दे दे दे दे के द्वारा गार्भ तूपति ज्ञान क्या कहेंगे गार्थ ती के उपस्थापन के अंग रूप से गार्थ अग्नि के उपस्थापन का अंग मतलब गार्थ तग्नि के उपस्थापन का साधन गार्थ तजनी के उपस्थापन का अंग मतलब साधन मंत्र पढ़कर के क्या करना है उपस्थापन तो मंत्र क्या बन जाएगा उसका साधन साधन बन जाएगा या अंग अंग बन जाएगा? चार्ण। चार्ण। चार्ण। अंग का मतलब साधन ठीक है गार्पनी के उपस्थापन के अंग रूप ऐसी ज्ञात इस मंत्र में गार्पा अग्नि गार्पनि के उपस्थापन के अंग रूप ऐसी ज्ञात कौन सा मंत्र हुआ बोलो हाँ ज्ञात इस मंत्र में इस मंत्र में बताइए समझ में तो ध्यान देना यदि रूढ़ी लेते हैं तो वह मंत्र किस अंग मालूम होता है मंत्र के उपस्थापन का अंग मालूम होता है किन्तु तृतीया द्वारा गार्पद चंदनी के उपस्थापन होता है ध्यान देना तो तृतीया द्वारा मंत्र गार्थ चंदनी के उपस्थापन का अंग है कौन सा मंत्र है अब ध्यान देना जब गार्प ची के उपस्थापन का अंग है तो इंद्र शब्द का क्या उचित है वहाँ पर इंद्र शब्द का या उचित है तो, तो, तो वहाँ पर ध्यान देना वहाँ पर जो इंद्र शब्द आया है ना वो रूढ़ी अर्थ को नहीं कहेगा बल्कि गौण रूप से वो गार्थ को ही कहेगा क्योंकि गार्थ का भी कुछ ऐश्वर्य तो है ही ना उसका भी कुछ न कुछ ऐश्वर्य है ही तो वहाँ पर वो रूढ़ी को तो नहीं कहेगा बल्कि वो किसको कहेगा गार्थपतनी को कहेगा कौन ना इंद्र शब्द हाँ यही ना शब्द किसको कहेगा गार्प, को कहेगा रूदी का त्याग होगा यहाँ पर लगाइए यह। तो ये ध्यान देना इस मंत्र में प्रसिद्ध इंद्र का अन्वय न होने से जब गार्पक तकनी के उपस्थापन का अंग हो जाएगा तो इस मंत्र में इंद्र का अन्वय हो पाएगा नहीं होगा मतलब जब गार्पक तकनी को उपस्थापन करेंगे उस मंत्र के द्वारा तो इंद्र का अन्वय होगा नहीं होगा नहीं होगा तो इंद्र प्रसिद्ध इंद्र का न होने से मतलब प्रसिद्ध इंद्र कौन स्वर्ण का होने नुदर्ण। के कारण ही इंद्र शब्द रूढ़ी के त्याग से इंद्र शब्द रूढ़ी के त्याग से हाँ रूढ़ी के त्याग से जो योग अर्घ लेंगे ना वो गौड़ वृत्ति से लिया जाएगा मुख्य वृत्ति से नहीं बल्कि गौड़ वृत्ति को संक्षिप्त में सब धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे कहते है क्या कहते नल आ गया फिर नल यहाँ लग रहा है तो किसे कहते हैं बोलो नल लग रहा है तो किसे पानी आता है पाइप को कहते हैं और जब नल आया नल गया तो पानी पानी आए, पानी वैसे नल सब इसका मुख्य अर्थ क्या है पाइप पाइप है और जो दूसरे अर्थ हुए गए जल जो कैसा हो गया हो गया गौड़ी सर्क अर्थ बाद जो मुख्य अर्थ होगा वो मुख्य वृत्तीय होता है मुख्य वृत्ति को ही शक्ति कहते हैं मुख्य वृत्ति को क्या कहते हैं देखना सिंह जंगल में रहता है ना सिंह एक चतुष्पाद प्राणी है जो कि अन्य जानवरों को मार के खा जाता है वही सिंह शब्द का मुख्य अर्थ है अब कहते है, ये बच्चा तो बच्चा तो सिंह तो है तो यहाँ सिंह शब्द का मुख्य अर्थ हुआ कैसा हुआ हाँ तो जो मुख्य अर्थ होता है वह मुख्य वृत्ति से होता है या शक्तिवृत्ति से होता है बाकी गौरवृत्ति के अर्थ होता है लगाइए की इन शब्द रूढ़ी के त्याग से गौरवृत्ति के द्वारा गाय सत्य का बोधक होने थे है न गौरव से गार्थपत्य का बोधक कौन हुआ बोलो इंद्र शब्द से इंद्र शब्द गौरवृत्ति से गार्थपत्य का बोधक होने से और गौरवृत्ति कब होगी रूढ़ी का क्या इंद्र शब्द रूढ़ी के त्याग से गौड़वृत्ति के द्वारा गार्भपत का बोधक होने से अच्छा नहीं तरीका है दोबारा लगाना इंद्र शब्द रूढ़ी के त्याग से गौड़ वृत्ति के द्वारा गार्पत्र परस्वेन या गार्थपत्र बोधकत्वन है गजपत्य तो गर्जपत्य का बोधक है गर्जपत्य का ऐसा सिद्धांत किया गया है ऐसा कहाँ किया गया, गया है पूर्व मीमांसा तो यहाँ बताइए यहाँ पर होड़ी रही इंद्र शब्द की नहीं। तो ये ध्यान देना ये पूर्व मीमांसा में इस नियम को कहते हैं इंद्री क्या कहते हैं इंद्र शब्द जिसमे आया है उस ऋचा को कहते हैं इंद्री ऋचा क्या कहते हैं हाँ तो जो मंत्र है ना जो मंत्र है उस मंत्र को कहेंगे मंत्र अथवा इंद्री दिशा ठीक है पंक्ति लगाइए मूल में प्रसिद्ध वेषावास्तव इस वाक्य में नहीं है फिर यद्यपि ईतावास्तव सर्व इस वाक्य में प्रसिद्ध वेशव है इसलिए प्रसिद्ध व निर्देश का अभाव होने से पंचमी है ना अभाव होने से आकाश आदि से संबंध रखने वाले वाक्य से किसकी किसकी क्षमता हाँ यहाँ क्षमता हो ठीक है आकाशवादी वाक्य ईसावास इस मैडम सर्वमिश वाक्य की क्षमता कह सकते नहीं वाक्य लगाया है ना तो वाक्य से वाक्य की भी क्षमता हो शब्द से शब्द की भी क्षमता तो आकाशवादी वाक्य है ना तो वाक्य से वाक्य की भी क्षमता कहना ठीक रहेगा यद्यपि प्रसिद्ध व देश का अभाव होने के कारण आकाश आदि से संबंध रखने वाले वाक्य से ईसावासम सर्वमिश वाक्य की क्षमता है जब विसमता है तब फिर यहाँ पर उसके समान उसके समान यहाँ रूटी का त्याग हो सकता है नहीं नहीं हो हो सकता सकता तथा फिर भी इंद्री न्यायार्थ इंद्री न्याय हमने समझा दिया में न्याय ये पूर्वी मानता के तीसरे अध्याय के दूसरे पद के दूसरे अधिकरण में है कभी देखो एक सूत्र में कभी कई कई कभी एक अधिकरण में कई कई सूत्र रहते हैं कभी एक अधिकरण में एक ही सूत्र होता है चाहे पूर्व मीमांसा हो अथवा उत्तर मीमांसा हो तो इन्हें जब किसी विषय का निर्णय किया जाता है तो निर्णय किया जाता है अधिकरण के द्वारा न्यायाधिकरण समझते हो सरकार न्यायाधिकरण का गठन कर रही है मतलब किसी विषय के निर्णय के लिए कुछ कमेटी बनाती है तो अभी तो तो भी न्यायाधिकरण ही रहते हैं जबकि न्यायाधिकरण सभी खत्म होता है यहाँ भी अधिकरण है निर्णय करने के लिए अधिकरण भी पूर्व उत्तर मीमांसाओं में बनाए गए है अधिकरण में ही निर्णय किया जाता है जैसे पहला सूत्र क्या है ब्रह्म सूत्र जिज्ञासा तो उसको जिज्ञासाधिकरण है न जिज्ञास निर्णय किया गया वहाँ जिज्ञासाधिकरण एक ही सूत्र और फिर दूसरा दुक्रीय सूत्र क्या जन्मता तो यहाँ पर जन्मद्या अधिकरण है न यहाँ भी एक सूत्र है ऐसा तो अब किसी किसी अधिकरण में चार तो उसमे एक एक नियम बन जाता है भी न्याय से, ईशावा जब यहाँ पर आप योग अर्थ करते हैं ना योग शक्ति से अर्थ करते हैं तो ईस का अर्थ होता है सर्वेश्वर क्या सोता है सर्वेश्वर। सर्वेश्वर। सर्वेश्वर। और जब रूढ़ी शक्ति से अर्थ करते हैं रुद्र तब सर्वेश्वर अर्थ होता है ध्यान लेना इस योग शक्ति ऐसी करते हैं तब उसका क्या अर्थ होता है कि सर्वेश्वर कहता है सर्वेश्वर जगत कारण कैसा जगत कारण यहाँ पर क्या शब्द आया था उसके लिए कारण है ना कारण है ना न कारण जगत कारण अर्थ कम निकलता है योगी अर्थ करते हैं तो जगत कारण अर्थ निकलता है सर्वकार अर्थ नहीं निकलेगा बल्कि इसे निकलेगा असर ध्यान दो जब वे योग शक्ति से करते हैं तब अर्थ निकलता है सर्वेश्वर और रूढ़ी शक्ति करते हैं तो असर कारण तो जो असर व कारण और सर्वाधार है उससे व्याप्त जगत हो पाएगा है ना तो यदि कोई असर उकार और आप सर्वाधार से जगत को व्याप्त कहे तो ये अर्थ कैसा हो जाएगा विरोध दर्श क्या होगा असर वोकारण लग गया। <objection> विरुद्ध करने के कारण ही विरुद्ध विरुद्ध करने के कारण ही, कब रूढ़ी भंगो पत्थर की रूढ़ी का त्याग करना संभव होता है विरुद्ध दर्द को विषय करने के कारण ही रूढ़ी को त्याग करना संभव होता है इस न्याय ऐसी मतलब हाँ। अच्छा मतलब रूढ़ी को त्याग करना तो संभव होता है उत्पत्ति का रूढ़ी को त्याग करना युक्ति युक्त है रूढ़ी को त्याग करना युक्ति युक्त है फिर भी एन्द्रीय न्याय से ऐसी करने के कारण ही रूढ़ी को त्याग करना युक्त है रूढ़ी को त्याग करना ऐसा रूढ़ी को त्याग करना को को लेने पर हो जाएगा को करने के कारण है ना? व्य का विषय गुरु दर्श हो जाएगा ना विषय दर्द कर सकते वापिस रह सकते है न को करने के कारण वैसे तो विषय किसका होता है ज्ञान का mm. वाक्य से जो तो ज्ञान होता है ना वही दुरुद्ध को विषय करता है mm. वाक्य से होने वाला ज्ञान दर्श को विषय करता है इसके उपचार से वाक्य को गुरु दु, दु, वाक्य को कह दिया दुरुद्धर्श को विषय करने वाला और बल्कि यहाँ पर सब ले लो दुरुद्ध को विषय करने के कारण दुरूदर्श को विषय कौन कर रहा है शब्द कौन है शब्द वैसे इस सबसे होने वाला ज्ञान विरुद्ध दर्द को विषय करेगा तो सब विरुद्ध दर्द को विषय करने के कारण रूढ़ी का त्याग करना है उचित है यदि रूढ़ी लेंगे तो कैसा विषय बन जाएगा विरुद्ध दर से कैसा कौन सा विरुद्ध बोलो अगर उदाहरण सरुस्त है ना हाँ ये विरुद्ध दर्द हो जाएगा एक सब्त का पूरे वाक्य का देखो तो उससे व्याप्त तो होना बन पाएगा नहीं बन पाएगा असर कारण से करो वक्त तो व्याप्त तो तो नहीं होगा गुरु करते अब ध्यान देना अब जो मीमांसा इसमें चली आ रही है मीमांसा चाहे अस्त्र चाहे कोई शंकर भाष्य पढ़ो चाहे श्री भाष्य पढ़ो कोई भाष्य पढ़ोगे ब्रह्म सूत्र का मीमांसा लगी रहती है साथ में और जितनी अपेक्षा होती है बताते जाएंगे अब सर्वत्म आधिकारिकम बात ऐसी सिद्धांति मानता है कि यहाँ पर अक्सर अपरचिन्न ऐश्वर्य वाले अपर छिन्न ऐश्वर्य वाले सर्वेश्वर नारायण इस वाक्य में प्रस्पादित है ऐसा सिद्धांति मानता है कि एक पक्ष उठा लिया गया जो रुद्र यहाँ पर कहे गए है इसलिए कब चल रहा है, है ना? तो जब रूढ़ी लेंगे तो रुद्र जाता है रूढ़ी का त्याग होता है तो रुद्र होता है नहीं अब जो मतलब क्या है कि पूर्व पक्ष के समर्थन में जो रहते हैं वो लोग संख्या हैं तो समाधान किया जाता है पूर्व पक्ष के समर्थन वाले नहीं तो बोला था क्या आकाश आदि वैसम्यम प्रसिद्ध बदा भाव है न अब उसी के पक्ष में फिर कहा जाता है निकारिकम यदि न्याय और च और यहाँ पर सर्वत्व तो तो प्रसंग सर्वत्व प्रसंगानुसार है सर्वत्व तो कैसा है ऐसा ऐसा वातम सर्वम सर्व है ना सर्व तो. मनुस्ति में क्या रहेगा सर्वत्व मनुष्य तो सर्व में सर्वत्व तो प्रसंगानुसार तो है अब सुनो आप संक्षेत में यदि कोई कहे ना कि भीमा सर्वमोदनम भूते भीम सभी भात खा जाता है भीमा सर्वमोदनम भूके भीम सभी चावल खा जाता है ब्रज में चावल कैसे भात नहीं कहता चावल चावल, चावल। के कच्चे भी भी पके है। बहुत अच्छा देखेंगे यहाँ पर तो ये देखो इसमें लिखा है टिप्पणी में जिसके पास ये पुस्तक है ना एक दो टिप्पणी में एक नंबर टिप्पणी है ना वहाँ एक दो एक के नीचे संख्या पढ़ी है ना न ही भी सर्वोदन भूखे मिला कि भीम सभी भात खाता है ऐसा कहने का ये मतलब है क्या कि त्रिलोकी का सभी भात खा जाता है, है? बल्कि उसी रसोई में उसके घर में जो है उतना ही खा जाता है तो सर्व शब्द प्रसंगानुसार लिया जाता है ना वहाँ पर देखो भीमा सर्वोधन भूखे ऐसा कहने पर सर्व शब्द त्रिलोक गतम ओजनम ना बोध लेकिन ना वाक ले गी गी। क्योंकि भीम सभी बात करता है ऐसा कहने पर सर्व शब्द त्रिलोक में विद्यमान त्रिलोक में विद्यमान और ओजन का बोध नहीं कराता है नोधित लग लगेगा किन्तु प्रकरणा और सब धन हो किंतु प्रकरण से संबंधित किंतु प्रकरण से संबंधित रखने वाले को वो कहता है से प्रकरण से संबंधित रखने वाले का वह बोध कराता है कौन कम सब्द प्रकरण से मतलब प्रसंग से है ना उसी प्रकार ध्यान देना ईसावासम सर्वम यदि ईश से किसको लेना चाहे रुद्र को तो रुद्र सबने व्याप्त होकर के नहीं रह सकते हैं क्योंकि वे सभी के कारण नहीं है असर्व कारण है और कर्मारी तो व्याप्त होकर रह सकते है तो कहते हैं की सर्व शब्द का संकोच कर लेना चाहिए सर्व हाँ सर्व शब्द का संकोच कर लेना चाहिए कैसे कैलाश पर्वत पर रहने वाले जो भोले बाबा के पार्षद है ना भूत प्रेत गण तो वही सर्वो को लेना है सर्व से वही लेना है तो उनका है वो, वो शासन करते हैं, तो उनमें व्याप्त होकर के रहते हैं ऐसा समझ लेना देखना क्या अत्र और यहाँ पर अत्र का मतलब हुआ इस मंत्र में ईसावास में जम है ना इस मंत्र में सर्वत्तम आधिकारिकम कि सर्वत्म तो प्रकरण के अनुसार है अनुसार, हाँ, अधिकार के अनुसार या तो प्रसंग के अनुसार ले लेना है के अनुसार है। इति अत्र मतलब इस मंत्र में सर्वत्व प्रकरण के अनुसार है प्रसंग के अनुसार है इति न्याया न्याय नहीं लगेगा या न्याय नहीं लगेगा। न्याय को लगाना कौन चाहता है पूर्व तो इति न्याया न ऐसा न्याय नहीं लगेगा ऐसा न्याय न्यायित नहीं होगा लग गया ना।, ना।, ना।, ना है ना पहले न्याय ना, चाँगा। चाँगा। चाँगा। ना में वहां, यहां करना है और सर्वोत्तम आधिकारिक न्याय आना यह नियम यहाँ नहीं लगता है कहाँ ईशावासम सर्वम क्यूँ नहीं लगता है तो देखो क्योंकि बताते हैं संकोच अध्यू की यहाँ संकोच नहीं दिखाई देता है सुनू जगत का तो यज किंच जगत का विशेषण सब विशेषण बन गया जगत का तो जब यज मतलब जो कुछ जो कुछ है वो सब व्याप्त है ना तो इस सामने कैसे हुआ था बोलो जगत्यांग अच्छा हाँ यश किंच कहा है ना तो जो कुछ मतलब जब जगत का विश्लेषण बनाएंगे तो सर्व शब्द का संकुच नहीं हो सकता है तो सर्वशब्द का इस वाक्य में सर्व शब्द का संकुच नहीं, नहीं देखा जाता है क्यों नहीं देखा जाता है क्योंकि यश किंच यदि कोई कहे ना यहाँ जो कुछ है वो सब मेरा है तो जो कुछ है तो कुछ छोड़ेगा वो यहाँ जो कुछ है सब हमारा है हर एक परिवार दिखा है तो यहाँ पर देखेंगे तो यह न्याय नहीं लगता है क्योंकि संकोच अदृष्ट है तो अग... क्यूँकी यहाँ पर संकोच देखा नहीं जाता है या संकोच ज्ञात नहीं होता है संकोच ज्ञात है नहीं नहीं किस शब्द का में देना तो यहाँ संकोच ज्ञात नहीं होता है संकोच समझो कि कभी कभी क्या होता है जैसे भी सर्वोधन भूलतेम सभी ओदन खाता है तो यहाँ पर सर्व शब्द का व्यापक लेते हैं अथवा संकोच करते हैं संकोच संकोच करते हैं तो संकोच बात है अर्थ तुम्हें संकोच होता है ना और जब यहाँ यज्ञ लगाया तो संकोच कर सकते हैं केवल कैलाश पर्वत के निवासी गण ऐसा तो संकोच नहीं किया जा सकता है क्योंकि तो दिखाया गया है तो ये न्याय नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर संकोच अदृष्टे संकोच नहीं देखा जाता है संकोच नहीं संकोच नहीं दिखाई देता है कहाँ इस वक्त में संकोच नहीं दिखाई देता संकोच ज्ञात नहीं होता है ठीक है पंचमीय परिचना संकोच अदृष्टि है न जब या हो तो रूढ़ी वाले पक्ष में संकोच करना पड़ेगा अब संकोच दिखाई नहीं देता तो रूढ़ी वाला पक्ष नहीं बनेगा अब ध्यान देना यदि परमात्मा को न लेना परमात्मा को न माने एक जगत कारण सर्वत पर न माने तो बहुत सारे आते हैं हैं खबरें पर दो दो पक्ष पक्ष पक्ष पक्ष और और आ रहे हैं कि एक परमात्मा को तो न माना जाए तो दो आएंगे प्रवाह ईश्वर ईश्वर अनेक कौन कौन पक्ष और अनेक ईश्वर पक्ष लिख इसको मतलब एक ईश्वर एक कल्प में एक ही ईश्वर जगत की उत्पत्ति आदि सभी कार्य करता है एक कल्प में एक जगत की उत्पत्ति आदि सभी कार्य करता है एक कल्प में एक ही ईश्वर जगत की उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति आदि सभी कार्यों को करता है देखिए आगे दूसरे इसी प्रकार दूसरे कल्प में, में, में, में दूसरा दूसरे कल्प में दूसरे तो कल्प में दूसरा मतलब दूसरे कल्प में जगत की दूसरा इस पर तीसरे कल्प में तीसरा चौथे में चौथा चौथे में चौथा अब सुनो जैसे गंगा का गंगा जल का प्रवाह चल रहा है गंगा जल का प्रवाह तो एक ही जल चल रहा है क्या प्रवाह कहते हैं चलता रहता जैसे बीच ऐसी क्या होता है अंकुर और अंकुर से क्या होता है तो बीज से अंकुर हुआ जिस बीज से अंकुर हुआ अंकुर से क्या वही बीज होगा नहीं। फिर भी बीज से अंकुर अंकुर से बीज ये जो होता रहता है क्या प्रवाह जैता है बीज और अंकुर का बीज और अंकुर का क्या है तो वैसे ही जब एक कल्प में एक ईश्वर जगत की उत्पत्ति यादि सब कुछ करते हैं दूसरे कल्प में दूसरे तीसरे कल्प में तीसरे तो एक ही ईश्वर विद्यमान रहा एक प्रवाह ईश्वर का प्रवाह तो रहा पर एक ही ईश्वर नहीं रहा ना तो इसको कहेंगे प्रवाह ईश्वर पक्ष मतलब यदि जगत कारण सर्वेश्वर ब्रह्म को न माने तो फिर ऐसा कुछ मानना पड़ेगा हाँ तो प्रवाह ईश्वर पक्ष समझ गए और अनेक ईश्वर पक्ष वाला देखना कि एक ही कल्प में जगत की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर भिन्न हाँ क्या क्या, क्या? ही में? एक ही कल्प में जगत की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर भिन्न स्थिति करने वाला ईश्वर भिन्न लय करने वाला ईश्वर भिन्न है ना इस प्रकार अनेक ईश्वर वा मानने वाला पक्ष अनेक ईश्वर पक्ष कहलाता है इस प्रकार अनेक ईश्वर मानने वाला पक्ष है अनेक अनेक ईश्वर पक्ष कहलाता है पहले वाला पक्ष क्या था प्रवाह उसको लिखाया था नहीं, ये ये नहीं प्रयोग किया है प्रवाह किया है क्या तो मैं मैं। एक में ये तो क्या बोल है हाँ। दूसरे कल्प में दूसरे किसान पक्ष को प्रवाह ईश्वर पक्ष ऐसी पक्ष ऐसी ये दो पक्ष हो गए ना प्रवाह ईश्वर पक्ष हो पक्ष का दोनों के साथ करना प्रवाह पक्ष और, और तो प्रतिष्ठापक प्रमाण प्रमाण गणई प्रत्यु प्रमाण गणई कर प्रमाण समूह प्रमाण समूह से अब ध्यान देना प्रत्युढ़ निरस्त हो खित हो है ना ये दोनों पक्षी पक्ष खंडित खंडिक हो जाते हैं कौन कौन दोनों पक्ष खंडित हो जाते हैं प्रवाह ईश्वर पक्ष और अनेक ईश्वर प्रवाह ईश्वर पक्ष और अनेक ईश्वर पक्ष ये दोनों पक्ष कैसे हो जाते हैं प्रत्युढ़ या खंडितो खंडित हो जाते हैं तो किसी भी वस्तु पर खंडन किसके द्वारा होता है प्रमाण द्वारा है न प्रमाण गड़ी करते प्रमाण समूह के द्वारा या प्रमाणों के द्वारा खंडित हो जाता है ना तो प्रमाण कैसे है देखो त्रैकालिक सर्वनिर्वाहक ईश्वर प्रतिष्ठापित ही प्रमाण गण ही त्रैकालिक ईश्वर प्रतिष्ठापित ही प्रमाण गणी त्रैकालिक कर तीनों कालों में रहने वाले ही। क्या त्रैकालिक ईश्वर प्रतिष्ठा ध्यान देना क्या त्रैकालिक्वर हाँ तीनों कालों में रहने वाले तीनों कालों में विद्यमान ईश्वर के प्रतिष्ठापक प्रमाण तीनों कालो में विद्यमान कौन और ईश्वर के प्रतिष्ठापक प्रमाण मतलब वह ईश्वर की सिद्धि करने वाले प्रमाण पता ही समझे तीनों कालों में रहने वाला कौन ईश्वर तीनों कालों में रहने वाले ईश्वर के प्रतिष्ठापक प्रमाण मतलब ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रमाण मतलब सिद्धि करने वाले प्रमाण किसकी सिद्धि करने वाले प्रमाण कैसे ईश्वर की तीनों कालों में रहने वाले ईश्वर की सिद्धि करने वाले प्रमाणों से या प्रमाण समूह ऐसी खंडित हो जाता है ध्यान देना जो प्रवाह ईश्वर पक्ष में होता है तीनों कालों में तीनों कालों में मतलब वर्तमान बहुत भविष्य इन तीनों कालों से अतिरिक्त कोई काल होता है तो तीनों कालों का क्या मतलब होगा सरोकाल है ना तो सरो में रहने वाले ईश्वर का प्रतिष्ठापक प्रमाण जो है जो प्रमाण बताता है कि ईश्वर सदा रहने वाले हैं ईश्वर हाँ उससे कौन सा सबसे खंडित होगा प्रवाहित प्रभापक्ष में एक कल्प में एक ईश्वर जगत की उत्पत्ति आदि करेगा दूसरे कल्प में दूसरा ईश्वर तीसरे में तीसरा ईश्वर तो इसमें जो है ना प्रवाह ईश्वर पक्ष में ईश्वर सभी कालों में रहता रहेगा ने ने? नहीं, नहीं प्रवाह ईश्वर पक्ष में ईश्वर सभी कालों में रहता है तो प्रवाह ईश्वर पक्ष किस से खंडित होता है बोलो प्रतिष्ठा ईश्वर प्रतिष्ठा का प्रमाण से खंडित हुआ त्रैकालिक ईश्वर प्रतिस्थापक प्रमाण से खंडित होगा तीनों कालों में रहने वाले ईश्वर के प्रतिष्ठापक प्रमाण से खंडित हो जाएगा अच्छा है और दूसरा देख ना अनेक ईश्वर पक्ष गए ना कि अनेक ईश्वर पक्ष कैसा था कि उत्पत्ति करने वाला ईश्वर अलग एक ही कर्म में उत्पत्ति करने वाला ईश्वर अलग इसी करने वाला ईश्वर अलग उल्ले करने वाला ईश्वर अलग तो इसमें ध्यान देना तो ये अनेक ईश्वर कक्षित खंडित होगा क्योंकि एक परमात्मा को सब कुछ करने वाली सुर्खी कहती है एक तो एक परमात्मा से कैसे सुनू परमात्मा क्या करते हैं कि जब महाप्रलय रहती है न तो परमात्मा अपने संकल्प से परमात्मा अपने संकल्प से रचना करते हैं ऐसे जो अचेतन ये संसार भी नष्ट हो जाएगा ये सब कर्णों से ये सब लोक पृथ्वी जलते वायु आकाश भूत भी नष्ट हो जाएंगे सभी इंद्री भी नष्ट हो जाएगी अचेतन तो रहेगा ना जीव भी रहेंगे तो भगवान अपने संकल्प से जो अचेतन प्रकृति है उसका महाकाहंकार तनमात्रा इंद्री और पंचभूत के रूप में परिणाम करके पंचीकरण करके ब्रह्मांड बना देते हैं कौन बना देते हैं पर ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मांड की रचना करके वही ब्रह्मांड को बना देते हैं इसको बना देते हैं तो आगे की तो पहले की सृष्टि तो भगवान क्यों करते हैं और बाद की सृष्टि कौन करता है ब्रह्मा जी? करते हैं। हाँ ब्रह्मा जी करते हैं ना तो ब्रह्मा जी करते हैं मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ही करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा हाँ ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्मा को भी प्रेरित करने वाले कौन है भगवान है तो ब्रह्मा के अंतरात्मा भगवान सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा करते हैं पहले वो साक्षात किए और बाद में ब्रह्मा के द्वारा किए बाद में ब्रह्मा के हाँ और फिर भगवान स्वयं विष्णु रूप से औतरीफ होकर क्या करते हैं तो स्थिति कर तो क्या करते हैं क्या करते हैं संघार करना रुद्र का काम है और बाद में रुद्र का भी मृत्यु और रुद्र के द्वारा भगवान सभी जगत का संघार करके बाद में इनका भी संघार कर देते हैं दोनों का ऐसा तो अभी यहाँ पर क्या है कि ऐसा आता है ना सुर्खियों में सब कुछ करने वाले परमात्मा है सब कुछ करने वाले कौन है क्योंकि रुद्र के द्वारा भगवान ही संघार करते हैं जो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जगत की करते हैं वही परमात्मा रुद्र के द्वारा संहार करते हैं तो एक ही परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं एक ही परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं तो सर्वनिर्वाहक का हुआ की सभी कार्यो का निर्वाहक सभी कार्यो को संपन्न करने वाला क्या सभी कार्यो का निर्वाहक ईश्वर सभी कार्यों को संपन्न करने वाले ईश्वर के प्रतिष्ठापत प्रमाण सभी कार्यों को संपन्न करने वाले ईश्वर को सिद्ध करने वाले सभी कार्यों को, को सिद्ध करने वाला एक ही क्या मतलब हुआ सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला जब तो उससे विलक्षणता है ना उस पक्ष से वो पक्ष खंडित कब होगा जब यहाँ पर उससे विलक्षणता हो की सभी कार्यो को सिद्ध करने वाले सभी सभी कार्यों को संपन्न करने वाले एक ईश्वर को सिद्ध करने वाले प्रमाण कैसा ईश्वर को तो सिद्ध करने वाला सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला एक ईश्वर और एक ईश्वर को सिद्ध करने वाले प्रमाणों से खंडित होता है कौन सा पक्ष खंडित होता है अनेक ईश्वर पक्ष अनेक ईश्वर पक्ष अनेक ईश्वर को मानने वाला पक्ष क्या पक्ष खंडित होता है किन्तु प्रवाह ईश्वर पक्ष और अनेक ईश्वर पक्ष त्रैकालिक ईश्वर प्रतिष्ठापक प्रमाणों से तथा सर्वनिर्वाहक ईश्वर प्रतिष्ठा प्रमाणों से खंडित हो जाता है लग जाएगा? जी, देखो यथोमानी भूतानी जायती जाता जीवंती यदि तदिस्व तद ब्रह्म जिससे जगत की उत्पत्ति होती स्थिति होती और हो लय होती वो हो ब्रह्म तो एक ब्रह्म को ही सभी कार्यों को करने वाला श्रुति कहते हैं। सभी कार्यों को करने वाला सभी कार्यों को करने वाली एक ही ईश्वर है ऐसा कहते हैं। सभी कार्यों को करने वाले एक, करने वाले एक, एक, पर करने एक ही परमात्मा है कहते हैं। एक सभी को करने वाला तीनों कालों में विद्यमान परमात्मा गीता में कोई याद है किसी को भगवान अपने को नित्त कहते हुए नित्यो नित्या नाम तो नित्यो नित्या नाम नित्य कह दिया ना भगवान को जब नित्य कह दिया है तो क्या है कि हो ना नित्य नित्या नाम वहाँ पे दिया आ गया तो अब ये ध्यान देना तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि रूढ़ी से नहीं किया जा सकता है ठीक है अच्छा नारायण से सर्वास नारायण की ही सब्य व्याप्ति की स्थापना मतलब नारायण की ही सब में व्याप्ति की स्थापना मतलब है नारायण की ही सब में व्याप्ति है इस पक्ष को स्थापित किया जाता है अब देखना यह चैत्रीय रूढ़ी से ईसावास्तव सर्वम यहाँ पर रूढ़ी से ईस का रुद्रथ न होने से ईश का रुद्रथ ना होने हो हाँ बल्कि नारायण अर्थ होने से बल्कि जगत कारण नारायण अर्थ होने से अच्छा चलिए इस कारण पति क्या क्या है वहाँ पे अच्छा ठीक है तो नहीं। विश्व के पति को आत्मा को ईश्वर को ऐसा है न की विश्व के पति मतलब सब के पति सब के पति जो पति शब्द आता है ना शासकों में तो पति का पति का क्या होता है हाँ ये पति पत्नी के जो संबंध है ना वैसा नहीं पति का संक्षेप है समझो जिस वस्तु का इच्छानुसार उपयोग किया जा सके उसे कहते हैं जैसे आप अपने कपड़े का हं? अपने कपड़े का अपने कमंडल का अपनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो ये आप इच्छा हो गयी शेष हो गये जिस वस्तु का इच्छानुसार उपयोग किया जा सके उसे क्या कहते हैं शेष और इच्छानुसार उपयोग करने वाला क्या कहते हैं तो आप शेषी हो गए और आपकी वस्तु में हो गये शेष मतलब आत्मा अपने उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का हो गया और हो गया नहीं इसी प्रकार भगवान चाहे जैसे वस्तुओं का उपयोग करें भगवान जड़ चेतन पदार्थ का जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं तो उसमें कोई बाधक बनता है क्या तो जड़ चेतन सभी पदार्थों का भगवान जैसे उपयोग करना चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं तो सभी पदार्थ किसके शेष हो गए परमात्मा के और शेष कौन हो गए परमात्मात्मा है ना इतना अंतर जरूर है कि जीव जो शेष मानता है ना अपने शरीर अपने वस्त्री को अपने शरीर को जो शेष मानता है मानता है किस कारण मानता है क्योंकि वास्तव में उसका कुछ है ही नहीं अपनी वस्तु वही होगी जो हमेशा अपने साथ रहे अपनी वस्तु कौन होगी जो हमेशा बने जन्म के पहले और मृत्यु के बाद ये जीव कुछ आपको दिखाई दे रहा है जन्म के पहले कुछ था मरने के बाद रहेगा तो वास्तव में कुछ है क्या तो ये बने क्या है कि कर्म हमको ज्ञान के कारण अज्ञान के कारण मान रखता है तो शेषकू तो, मतलब वो जीव जो है अपनी वस्तुओं का स्वभावी शेष ही नहीं है अज्ञान के कारण मान रखता है हमें ये हमारी संपत्ति हम इसके मालिक है वो है होती तो है अज्ञान उसका यही है है ना मैं मेरा तुम तेरा जो करते ये हमारा तुम्हारा वह सब तो अज्ञान है वास्तव में कुछ नहीं है तो ये बाधा ही हुए हैं और भगवान सबके स्वाभाविक सबके सब जब जीव अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझ ले क्या समझ ले कि हम भगवान के सेवा दे हमसे जो ऐसा अपना कोई संकल्प न रहे अपने सब विचार खत्म हो जाए योजनाए खत्म हो जाए समझना और उनके अधीन वो जैसा चाहे न चाहते रहेंगे कटपुटली तो यार, जाता यार, है। ज्ञान होने के बाद और संकल्प खत्म होंगे नहीं नहीं, नहीं खत्म होंगे। अपने संकल्प मुझे पढ़ने जाना है दो बजे जाना है तो योजना संकल्प ये नहीं नहीं। योजना संकल्प भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब उसका जो है ना जिस ये, जिस ये सब किस ऐसी खत्म होते हैं अपने स्वरूप का मतलब ब्रह्म परमात्मा का कर साक्षात्कार करने से अथवा ब्रह्मात्मा को अपनी आत्मा का कर साक्षात्कार करने से ब्रह्मात्मा को अपने स्वरूप को जान लेंगे तब ये खत्म हो जाएंगे तो ब्रह्मात्मा को अपने स्वरूप को जानने में पढ़ना वगैरह सब सहायक है ना ये तो उसका सहायक बन रहा है नियम का पालन करना समय से स्नान करना समय से साधन में बैठना अध्ययन करना वो सहायक है ना ये करते करते जब साक्षात्कार होगा तब खत्म होगा पहले से अपनी वस्तुओं में आसक्ति पहले से नहीं रखने जाएंगे आगे देखना तो ये सब आगे क्या मैं कह रहा तो भगवान क्या है शेषी है भगवान क्या है? सब कुछ उनका क्या है शेष है तो मतलब यहाँ पति का सोता है पति का क्या सोता है हाँ हम शेष हैं, भगवान शेषी हैं। ऐसा समझना चाहिए और शेषी की सेवा के लिए ही जीव है है ना शेषी की सेवा के लिए भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए जो कुछ उनका कईकर है जो सेवा जी है वो क्या? भगवान की है ऐसा मन भी करना चाहिए ऐसा तो विश्व के विश्व के पति हैं भगवान क्या है मतलब स्वामी है और आत्मा है और ईश्वर है सबके पति हैं सबके आत्मा है और सबके ईश्वर हैं इत्यादि प्रसिद्ध इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध अनन्याधीन ऐश्वर्य हुँ? अनन्या अनन्याधीन मतलब कि इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध अनन्या अनन्न ऐश्वर्य वाले ध्यान देना जो सबका पति है सबका आत्मा है सबका ईश्वर है तो वो बहुत बड़ा ईश्वर उसका है कि नहीं है उसका ईश्वर कैसा है सर्वाधिक ईश्वर है तो वो ईश्वर जो है वो कैसा ईश्वर है एक तो अन्य के अधीन ईश्वर है अन्य के जैसे भगवान की आराधना करने से जीवों को कुछ कुछ ऐश्वर्य मिल गया सूर्य चंद्रमा आदि जो देवता है ना इनको देख किसने दिया है भगवान देवताओं को ईश्वर किसने दिया है भगवान ने तो ये ईश्वर जो देवताओं का है ये अन्य के अधीन ऐश्वर्य है अन्य के इसके अधीन ईश्वर है भगवान के अधीन ऐश्वर्य है और भगवान का ईश्वर अन्य के अधीन है तो कहते हैं वो अनन्याधीन है। जो ईश्वर अन्य ऐश्वर्य ना हो उसे क्या कहेंगे तो अनन्याधीन ऐश्वर्य ईश्वर वाला अब देखना एक इसमें आया यो असो असो पुरुषा इसी ईसावासो परिषद का सोलवा मंत्र है इत्यादि में कहा जाने वाला इत्यादि में इस अनुष्ट माण इस मंत्र में अनुवाद किया जाने वाला या इस मंत्र में कहा जाने वाला इस मंत्र में क्या कहा जाने वाला वही अनन्याधीन ऐश्वर्य वाला परमात्मा अनन्याधीन ऐश्वर्य वाला परमात्मा वही कहा जाने वाला ब्रह्म ऐसा जनकतया ब्रह्मा तथा रुद्र की उत्पादक रूप से ब्रह्मा तथा रुद्र के उत्पादक रूप से अच्छा मतलब क्या है कि वो ब्रह्मा और रुद्र पति को परमात्मा से होती है ना तो ब्रह्मा और ए, ए, महादेव के उत्पादक रूप से आगे देखेंगे बताऊंगा मैं शब्दार्थ बोल रहा मैं अनन्यथा सिद्ध वाक्य निर्धारित अनन्यथा सिद्ध वाक्यो के द्वारा दुवार निश्चित अन्यथा सिद्ध वाक्य और अन्यथा सिद्ध वाक्य जिस वाक्य का मतलब जिस वाक्य के अर्थ का मतलब जिस वाक्य का अर्थ बदल सकता है उसे क्या कहेंगे अन्यथा सिद्ध वाक्य और जिस के कार्य नहीं बदल सकता है उसे क्या करें तो वाक्य अच्छा अब इसको दोबारा लगा तो सरदार से वो कल करेंगे है ना क्रम से कल बताएंगे सरदार आज बता रहा हूँ ऐसा यह भूतांतरात्मा की सभी प्राणियों का अंतरात्मा है भूत करते प्राणी भूत का क्या है हाँ ये सभी प्राणियों का अंतरात्मा है अंतरात्मा मतलब अंदर रह कर अंदर रहकर प्रेरणा करने वाला आत्मा अंदर रहकर के शासन करने वाला आत्मा है ना ये सभी प्राणियों का अंतरात्मा है आप पाप से रही थे पाप से हाँ पाप अध्यात्म प्रकरण में जहाँ पाप शब्द आता है वह कुंड का भी उपलक्षण जैसे परमात्मा प्राप्ति का बाधक होता है पाप वैसे पूर्ण भी परमात्म प्राप्ति का बाधक है दोनों ही बाधक है जैसे कि पाप का फल है नरक भोग तो पूर्ण का फल है स्वर्ग भोग भोग तो भोग ही है और पतन वहाँ से भी होता है स्वर्ग से भी बल्कि महात्मा तो कहते हैं कि ये जो है ना पूर्ण ज्यादा खतरनाक है जो पूर्ण भोग में राग होता है और पाप भोग में रात नहीं होता है आदमी जो है उसे बच, बचना चाहता है से बचना नहीं चाहता है तो इससे छुटकारा जल्दी कुछ कर पाएगा वहाँ द्वित नहीं सब पर ध्यान देना है कि सभी भूतों का अंतरात्मा है पाप रहित है दिव्य है ना यहाँ दिव्य का है यहाँ पर मतलब वो भगवान दिवी दिव्य भगवान दिव्या मतलब अपराकृष धाम में विद्यमान बैकुंठ में विद्यमान है ना अच्छा समझ लेगा भूति में विद्यमान एक देव नारायण है एक देव कौन है और कल बताएंगे अर्थ इत्यादि वाक्यों में सर्वांतरयामित्व में प्रसिद्ध इत्यादि वाक्यों में कैसे प्रसिद्ध तो सर भूत अंतरात्मा का ना सभी प्राणियों के अंतरात्मा या सभी प्राणियों के अंतर्यामी अंतरियामी रूप से प्रसिद्ध है तथा ये उस कारण ही तो सभी प्राणियों के अंतर्यामी होने से ही क्या कह आता ब्रह्मा वो नारायण ब्रह्मा है नारायण शिव है नारायण ब्रह्मा है नारायण ये तो समझाना पड़ेगा पूर्णमदम को शांति शांति